you are the god of all नृतकवी चित्रुषा प्लाता मोक्षचिता प्रवित महता भाव गा कि बोधकारा विघटित निखिलाकार संस्कारा स्वंद सुना काम जया महा नर नर नर नर जैसे खड़ा है तबड़ा है श्री है पुरुष पशु है सब खड़ा कपड़ा अलग अलग है स्त्री पुरुष अलग अलग है पशु मनुष्य अलग अलग है परंतु है सपमें है ये है क्या है किसी को संस्कृत में अस्थि भाव बोलता है अस्थि खट अस्थि पट अस्थि पुरुष अस्थि स्त्री अस्थि पपुर अस्थि अस्थि अस्थि अस्थि इस तो है उसी को संस्कृत भाषा में तप्त बोला जाता है आपको यदि भोग का विचार करना हो तो खड़े का भोग कैसे होगा कपड़े का भोग कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा स्त्री का भोग कैसे होगा पुरुष का भोग कैसे होगा पशु का शोक कैसे होगा पक्षी का भोग काम करना होगा तो खड़े से काम क्या लें कपड़े से काम क्या तो का लें ये सब विचार करना पड़ेगा लेकिन जब तत्व का विचार करना होगा सुख खड़े कपड़े का नहीं दोनों में जो है, है ना उसका विचार करना पड़ेगा कि वो क्या है तो आप स्वयं सोच लो कि आपका मन हरे के बारे में सोचता है कपड़े के बारे में सोचता है कि है के बारे में सोचता है खड़ा तो अपना भी होता है पराया भी होता है लेकिन है तो अपना पराया नहीं होता ना। वो है क्या है अस्थि क्या है वो सत्य क्या है हिंदी में गए गए बोलते हैं संस्कृत तो में अस्थि बोलते हैं अस्थि उसको तो तप बोलते हैं अस्थि क्रियापद है क्रिया और सब जो है वो कर्त पद है अस्थि तटक घड़ा और कपड़ा मेज और कुर्सी बैंकना हो बैठना हो लेना हो सब तो कुर्सी अलग चीज है मेज अलग चीज और लकड़ी का विचार करना हो तो मेद कुर्सी दोनों में लकड़ी है मिट्टी का विचार करना हो तो दोनों में मिट्टी है तो जिनको भोग करना है या काम में लेना है वो तो मेज कुर्सी का विचार करेंगे जिनको खरीदना बेचना है वो तो मेज कुर्सी का विचार करेंगे और जिनको वस्तु का तत्व का विश्लेषण करना है विवेक करना है वो तो प्राप्त करना है तो वो तो दोनों में जो एक है सत्ता उस सत्ता का विचार करेंगे तो उस सख्त का नाम है ब्रह्म वो हम में है तुम में है सब में है तो हम तुम सब पर जब तक ख्याल रखोगे ना तब तक वो बादल नहीं पड़ेगा अपने काल में से हम तुम सब जब निकाल देंगे सब कुछ वस्तु पर विचार जाए हैं जो लोग दुकान हमारी मकान हमारा धन हमारा सेठ हमारा और स्त्री हमारी गुरु हमारा पति हमारा शुक्र हमारा इस ठंड से जो हमारा हमारा सोचते हैं उनके लिए ब्रह्म का विचार जरा दुर्लभ है वो दुर्लभ है कठिन है मुश्किल है तो ये विचार की शैली ही दूसरी जगह से शुरू होती है एक श्लोक हम बोलते थे बचपन में और फिर विचार में जता ये वो खब जिनसे हम पैदा हुए थे वो कब के चले गए तमम यही समृद्धा कविता जिनके साथ पढ़े लिखे खेले बड़े हुए अब उनकी कभी कभी याद आया है महा प्रतिदिवसा सन्न सतना अब हमारी हालत ये है कि दिन दिन मौत के पास पहुंचते जा रहे हैं गुल्यावस्था शिकतिल नदी तीर करू ही हमारी वही हालत हो गई है जैसे कालू का करार हो और नदी के थपेड़े लग रहे हों अब गिरा सब गिरा अब गिरा सब गिरा आग। ये व्यवस्था इधर ध्यान नहीं जाता है सौ तो बरस का आदमी भी ऐसी योजना बनाता है जैसे वो कोई हजारों बरस जिंदा रखने वाला हम ये करेंगे हम ये करेंगे हम ये करेंगे। दूसरा श्लोक है धरतृहरी का अवश्य या तार चिर और अनुषित्वाद विषय ये संसार के विषय चाहे कुछ दिन ज्यादा हमारे हाथ लेकिन एक दिन छूटेंगे जरूर, चाहे ये छोड़ के जाए चाहे हम छोड़ के जाए छूटना तो जरूरी है अवश्य चिरतर मुश्वाति विषया वियोगे को भेद त्यजति न जनों यमू सिर्फ तो छूटना ही है हम छोड़ें कि तो वो छोड़ें छूटने में कोई फर्क नहीं है तो ऐसी क्या माया है ऐसा क्या मोह है कि हम इनको स्वयं नहीं छोड़ते हैं यही छोड़ छोड़ के हमारे दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं कल्पित की तो वे छोड़ के जाएं इसमें नहीं है फायदा तो इसमें है कि हम छोड़ रहे हैं प्रजन तत्व तंत्रिया अतुल भरिता मनता जब वे छोड़ के जाएंगे तब बड़ा दुख दे के जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे हम घोटी करते हैं स्वयं व्यक्ता आजे थे समझती यदि हम इनको छोड़े, तो हमको एक छोड़ने का मजा आएगा कि हमने इतनी बड़ी चीज छोड़ी। एक बार हमारी जीत कटी तो उसमें चीन आना पैसा कटी थ्री जेब कट गई चीन आना पैसा और कभी किसी को सौ दो सौ पांच सौ अपने हाथ से उठा दिया दे।, दे दिया तो दे देने का सुख सूचना तो ऐसे तो ही है ऐसे ही है तो सूचने का सुख लो सूचने का दुख क्यों देते हो प्रगंत स्वातंत्र अतुल परिस मन कह स्वयं तो दमकुम तो कहते हैं कि है के साथ जो तुमने घड़ा कपड़ा मकान दुकान और औरत मरस पशु मनुष्य ये जो है के साथ जोड़ दिया है ये जोड़ा हुआ है वो तो। है किसी के साथ जुड़ता नहीं है तो बोले और निषेध करें कि है में कुछ नहीं है।, है है पर है में कुछ दूसरा नहीं है इसको निषेध करता है निषेध माने मना कर दो मुकर जाओ इनकार कर दो बोले ठीक है किसी ने कहा कि वायु में रूस नहीं है वायु में रूप नहीं है ये बात तो सकती है वायु लाल काला पीला नीला नहीं होता आकाश में भी रूप नहीं है ठीक कहीं हो गया लेकिन तेज में तेजक तत्व में तो रूप होता है ना तो आकाश में से वायु में से रूप का निषेध किया अपवाद किया तो दूसरी जगह रूप से हुआ तो ऐसे यदि हम ये निषेध करें आत्मा में धन नहीं है आत्मा में पुत्र नहीं है आत्मा में पति पत्नी नहीं है आत्मा में देह नहीं है तो इसका अर्थ ये होगा कि आत्मा में तो नहीं है परंतु और कहीं है रूप आकाश में नहीं है रूप रूपवायु में नहीं है अध्यारोप अपवाद का संयोग ठीक है आकाश में तो रूप नहीं है वायु में रूप नहीं है तुमने ठीक कहा परंतु तेज में तो रूप है जल में तो रूप है पृथ्वी में, तो में तो रूप है एक जगह नहीं है दूसरी जगह है तो बोले कि नहीं इसी से केवल अपवाद करने से काम नहीं चलता पहले अध्यारोप करना पड़ता है और फिर अपवाद करना पड़ता है इससे क्या होता है अध्यारोप का काल में जो है वो क्रम सिद्ध है अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचीये कि न्याय देहांत आरोप कहा पहले आकाश से लेकर के देश भर जाए तब सबको आत्मा में आरोपित किया कर पहले और फिर उसका निषेध किया प्रतीति प्रतीति का अनुवाद किया किसी को अध्यारोप बोलते हैं बिना अध्यारोप से लोग गणित नहीं आता मान लो ये इस संख्या के बराबर ये लोग क्या है अच्छा एक एक वो भी होता है तीन नहीं होता है. क्यों? बोले इसका नाम स्वयं सिद्धि है पहले ये बात मां इसमें क्यों मशू का अध्यारों हत्यारोप माने चीज तो दूसरी है परंतु क्षम के कारण हम उसको दूसरी समझ तुछ रहे हैं जो क्षम से समझा हुआ तीसरा है उसका अपवाद करना हटा देना तो जगह पर से नहीं हटाना अपने दिमाग में से हटाना ये जो अध्यारोप स्वाद है ये दिमाग में ही हम किसी को सच मानते हैं किसी को मेरा मानते हैं किसी को मैं मानते हैं ये दिमागी कितूर है और इस दिमागी कितूर को दूर करने के लिए बाहर क्रिया करने की जरूरत नहीं है दिमाग में ही कुछ होना चाहिए और क्रम को निवृत्त करने के लिए प्रमा होती है। प्रमाणाभास को निवृत्त करने के लिए प्रमाण होता है प्रमेय आप हाथ को निवृत्त करने के लिए प्रमेय होता है प्रमाता भाष भी होता है प्रमात्राभाष हमारा अंतकरण ही सब जानता है असल में तो अंतकरण का जो साक्षी है दृष्टा है वो जानता है और तो प्रमाता का आभास जो अंतकरण में पड़ता है इससे वो जानने वाला बनता है वो तो प्रमाता के ज्ञान से प्रमात्रा प्रमात्राभाव की निवृत्ति होती है प्रमाण के ज्ञान से प्रमाणाभाष की निवृत्ति होती है प्रमेय के ज्ञान से प्रमे भास की निवृत्ति होती है ये कोई ही चार सौ चार सौ रकम के होते हैं ये बात की जो प्रक्रिया है ये कोई चार सौ रकम से चार सौ प्रकार से होती है देखो नाव में नदी पार की तो नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत थी अथ्यारोप हुआ और जब नदी पार कर ली तब यदि आदमी कहे कि अब हम नाव नहीं छोड़ेंगे तो जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचेगा तो प्रयोजन पूरा हो जाने पर साधन का बाघ हो जाता है बोले भाई सबको लड्डू का प्रसाद बांटो हो ठीक है बहुत बढ़िया सबको बांटो बहुत बढ़िया स्वामी जी को तो मत देना तो क्यों? <laughs> ये उसके अधिकारी है बोला तो है हाँ ये डायबिटीज के रोगे हैं इनको लड्डू लड़ मत देना है ना? इनके लिए हानिकारक है तो ये क्या हुआ निषिद्ध है वो डॉक्टर के द्वारा आयुर्वेद के द्वारा विचार के द्वारा शास्त्र के द्वारा ये निषिद्ध है पहले जो कहा था कि सबको तो लड्डू देना इस वचन में इतना अपवाद आ गया स्वामी जी को छोड़कर हो गया ना? एक तो प्रयोजन पूरा हो गया तब साधन छोड़ दिया जाता है एक मना तो है। है? एक हो तो साधन छोड़ दिया जाता है एक असख्या अनुष्ठान हो तो साधन छोड़ दिया जाता है मरते समय राम के नाम का उच्चारण और मरते समय हाथ काबू में नहीं मुंह काबू में नहीं जीत काबू में नहीं कैसे राम राम बोलोगे तो काल होता है कि मरने से पहले जब तक दोष रहे तब राम राम बोलो मरने के टाइम पर थोड़ी बोला जाता है मरना दिन जो काल है उस काल में तो राम नाम का उच्चारण अशक्य है तो उसके पहले कर लो अशक्या नुकसान हो गया तो बाघ का अर्थ जो है न बाद का अर्थ है अब वो सच्चा नहीं रहा खड़ाओं पर चढ़े कटाखट कटाखट पाँव गंदा नहीं हो चले गए और जब ठाकुर जी का मंदिर आ गया तो उसमें खटखट करते हुए खड़ाओं पर मत जाओ उसको बाहर निकाल के जाओ खड़ाओं आपके पांव को पवित्र करने के लिए ठीक है परंतु मंदिर को अपवित्र करने के लिए नहीं है वो तो बेअभी तो है अपने से बड़े के सामने खटखट करते हुए जाना मुर्दों की सभा में जिंदा बनना बड़ों के सामने जोर से बोलना जोर से हंसना कर खटखट करना पांव फैलाना पांव पर पांव रखे बैठना ये सब हमारे अदब कायदे के खिलाफ पड़ता है वो मर्यादा के मर्यादा के विपरीत पड़ता है तो यही अध्यारोप अपवाद के माने यही होते हैं पहले कराओ पहलो, फिर निकाल दो पहले नाव पर चलो फिर छोड़ दो है जिस साधन के तुम अधिकारी हो वो साधन करो तो पहले होता है अध्यारोप और फिर उसका होता है अपवाद निष्प्रपंचम प्रपंचते परक्रम परमात्मा निष्प्रपंच है उसमें कोई प्रपंच नहीं मुलियों ने, ने प्रपंच रचाए एक से महात्मा प्रागराज जी को जनकपुर के थे जनकपुर उनका नाम था प्रागराज तो अपने को रामचंद्र भगवान का ताला मानते थे शिला कहते थे ना जनकपुर के जान जी हमारी बहन है और मैं रामचंद्र जी का साला हूं तो वो अपने सिर पर एक खाक रखते और उस पर दो तक तकिया बिछाने का रोने का सब रखते जहाँ जाते वहाँ खाद बिछा के दो तक बिछा तकिया लगा के सिर पर डाल देते स्पर्थ एक हमारे पहन पहनो एक कोई लोग स्पर्क हो है और खुद हसी में सोते हो एक बार कुंभ के मेले में गए तो कोई ये महंत मंडलेश्वर उनको अपने खेमे में ठहरने ही न दे तो ये खाट और ये सोसट और तकिया है ना और तो उसने कहा गया क्या रखा है मुड़ियों ने प्रपंच रचा है मुड़ियों ने माने ये मुंडी लोग जो है ना जैसे जिनके सिर पर चोटी वोटी नहीं रहती मुड़ियों ने प्रपंच रखा है क्या रखा है मेले में प्रागदास राघव को लेकर पड़े रहेंगे ठेले ऐसे हो तो ये सारी दुनिया के जो खेल है ना ये तो बुढ़ियों का परपंच है वो उनके हैं ऐसे ऐसे बंत बन गए हैं प्रागदास सफलगवा कारण रघवा है गये हो बघवा प्रागदास कहते हैं कि प्रहलाद की वजह से राघव जो रामचंद्र हैं, वो बाघ बन गए हो से बन गए रघवा हो गए और बखवा हो गए तो ये जो प्रपंच है दुनिया का ये सच्चा है ये मेरा है ये तेरा है वो लाठी चलती है वो लड़ाई होते हैं, ये सब अच्छा रोग है जो नहीं है पैसी कल्पना की गई है भ्रम से कल्पना की गई है पहले अध्यारोप को समझो कैसे किया गया क्यों तो किया गया और फिर अपवाद को समझो अध्यारोप माने दूसरे पर दूसरे को धोप देना और अपवाद माने दूसरे पर थोपे हुए दूसरों को दूसरे को बुद्धि में से निकाल देना चोभी काट के हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे काली उखाड़ के हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे के नाम है उनकी ताजिका बनी रहे संस्कृत शासन है साजिका उनकी साजी बनी रहे और हिंदू की चोटी बनी रहे अथापवादो जगत अथ्यते ब्रह्म बुद्ध है तको पुत्र मित्रादि देहात्म को अभी अपवाद की भी एक अपनी प्रणाली होते हैं दो हजार बरस ले या पांच हजार कर ले, जैसे आदमी सोचता था और कुछ कुछ जैसे बोलता था तो उस समय की सोचने की शैली ही समझना पड़ता है और उस समय की बोलने की जो पद्धति है शैली है वो भी समझना पड़ता है आज की भाषा उस समय नहीं बोली जाती थी और आज तो का सोचने का ढंग उस समय नहीं था इसलिए हम लोग पुरानी शैली से उसका जो अर्थ बताते हैं नीमांसा पद्धति से थी। वो ठीक होता है और शैली तो ठीक क्या है बिलायत से यूनान में किस शैली से विचार होता है अमेरिका में किस शैली से विचार होता है रशिया में किस शैली से विचार होता है वहां से तो सहली सीख के आई सोचने का ढंग तो लिया वहां का और बोलने का व्याकरण भी लिया उसी ढंग का और सोचने लगे हमारी पांच 2000 दो वर्ष पहले बोली हुई भाषा तो उनकी समझ में नहीं आता है और ये बाबू लोग कई अभिमान करते हैं पहले यहाँ की बोली समझ तो लो बाबू वेद मंत्रकार मंत्र का अर्थ निर्माणता कैसे करती है पूर्व निर्माणता कैसे करती है उत्तर निर्माणता कैसे करती है ब्रह्म का निरूपण धर्म का निरूपण अपनी बोली को तो बोलते नहीं जानते नहीं और बिलायती बोली बोलते हैं अथापागू जग सत्य थे अब हम इस अध्यारोप का निराकरण करना चाहते हम पहले जब वेद मंत्र का कोई अर्थ करने लगेगा तो उनसे पूछेंगे कि तुमने किस परंपरा से वेद के अर्थ को करना सीखा है कोई संप्रदाय है और जगने का संप्रदाय है व्यास का संप्रदाय है शंकर आना बल्लभ बल्ल इन लोगों ने जिस पुरानी शैली को अनाधि शैली को पकड़ के बेदार किया है उसमें से कोई शैली तुमको मालूम है बोले देखो भेद में लिखा है क्या लिखा है हम सुधार हम ये बिजली का तार ऐसे लगाना चाहिए सुधार के काम ऐसे रहना चाहिए तार हम सुधार हम बोले ये तार सुधार का इतना बड़ा का ऐसे नहीं होता है तो पहले श्रुति हमारी लौकिक प्रतीति का जैसा हम लोग दुनिया में समझते हैं पहले से देखो तुम ऐसा समझ रहे हो ये हुआ अध्यारोह का अनुवाद माने लोगों की जो लो मान्यताएं हैं धारणाएं हैं जैसा लोग महसूस करते हैं जैसा ऐसा होता है दुनिया में जैसा मालूम पड़ता है पहले उसको दोहराते हैं एक भाई दुनिया में देखने में आता है कि लोग अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम अपने बेटे से करते हैं पैसे से करते हैं मित्र से करते हैं पत्नी से करते हैं पति से करते हैं ऐसा लगता है कि वही आत्मा है ये शरीर तो गौण है जब अपने बेटे के लिए तो, काफी में एक पत्नी सिंह हो उनका नाम बहुत मशहूर हमारे काशी के बड़े सदस्य थे बाबू के प्रसाद गुप्त उनकी लाइब्रेरी सबसे बढ़िया मानी जाती थी उनके सुनर में आ, हमारे काल में थे हो भारत माता का मंदिर उन्होंने बनवाया उन्हीं के फैसे बनाया बहुत बढ़िया मंदिर भारत माता का मंदिर उनकी पत्नी को किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पति की आयु अब इतनी है विश्वास था उसका बताने वाले पर दुख की दोस्त उसने कहा कि मैं मर जाऊं और मेरे पति जीवित रहें। इतना प्रेम था उसका अपने पति ऐसा हो सकता है कि मेरी आयु उनको मिल जाए और इसके लिए उसने क्या था, क्या किया करना बाबू सूद तो साथ विश्व तो बहुत दिनों से जिंदा रहे पर वो पहले ही मचे लेकिन इतना प्रम होता है दुनिया में देखो चोर का से इतना प्रेम होता है कि अपनी जान जोखिम में डाल के नकब में घुसता है और कोई देख ले महाराज एक बर्खा मार दे थी एक तलवार मार दे थी सर फोड़ दे देर इतना कचरा उठा के इतनी रिस्क उठा के एक स्त्री अपने यार से मिलने के लिए कितना रिश्त उठाती है तो मालूम पड़ता है कि असल में आत्मा ये शरीर नहीं है आत्मा तो वो यार है आत्मा तो वो बेटा है आत्मा तो वो पति है पत्नी है आत्मा तो धन है हम से इतना प्रेम पुत्र से इतना प्रेम मित्र से इतना प्रेम कलत्र से इतना प्रेम मालूम होता है कि आदमी अपने से ज्यादा हम मर जाए तो मर जाएं, मैं मर गई हूं मैं मर गई हूं तो मुझे हो भजई हो तो है ना बजाई हो बता देख देख येरा बजाई हो गाँव का एक आदमी था उसने एक रुपया लिया हो कि बाजार में से कोई सौदा खरीद के लिया गर्मी करते दिन मुठ्ठी बांधे हुए था पसीना हो गया तो गोला रुपया दी आ, तुम रो मत रो क्यों रहे हो है होना तो तुम हमको छोड़ के जाने में तुमको रोना आता है तो मैं मर गई हूँ तो है नई हूँ मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन तुमको बुनाऊंगा नहीं तो तो तो देख देख गा हो गई तुमको देख देख सोच भूखा रह गया पर उससे चावल नहीं खरीदा हो गेहूं नहीं खरीदा तो ऐसा प्रेम मनुष्य का अपनी चीजों से होता है तो आत्मा कौन है अपना आता आत्मा है कि वो पैसा आत्मा है कि पुत्र आत्मा है कि स्त्री आत्मा है कि पुत्र आत्मा, आत्मा है तो इस भाव को मिटाने के लिए श्रुति उपनिषद ह में आत्मा का आरोप कर दिया है वो ऐसा आत्मा नहीं है अपना शरीर आत्मा है बोले भाई पुत्र आत्मा है ये बात तो देखने में आती है जो आती है कि जब संस्कार होता है ना, वास्तव तो फ्लैंग तो होता है ये जात कर्म नाम का एक संस्कार होता है संस्कार माने पहले से ही अपने कुल की मर्यादा अपना सदाचार अपने बेटे में स्थापित करना इसका नाम संस्कार होता है वो संवार बच्चे को सवार कैसे संवारो तो जिस दिन वो पेट में आवे उसी दिन से संवारना शुरू करेंगे गर्भाधान के मंत्र बोलो पूजा करो वो पूजा के मंत्र पूजा का कर्म बच्चे के संस्कार को बनाने के बच्चे को संस्कार करना माना सवार देना केस संस्कार बोलते हैं ना आ, मेले हो गए हैं आपस में उलझ गए हैं जन का संस्कार किया गया यहाँ तो मैंने देखा तो केश, केश के संस्कार केंद्र के संस्कार केंद्र बालों को सवारते हैं बच्चे को तो नहीं संवारते हैं बालों को संवारते हैं तो माँ के पेट में आता है तो संस्कार करते हैं गर्भाधान संस्कार मैंने काशी में देखा गाना हो रहा है वेद मंत्र पड़े जा रहे हैं होम हो रहा है शास्त्री जी आपके घर में आज क्या है बोले आज गर्भाध संस्कार है फिर कोई पवन होता है तीसरे महीने में फिर जीवन तोन्नयन होता है सातवें महीने में जब बच्चा पैदा होता है तो नालक छेदन के पूर्व नाल काटने से पहले जाकर संस्कार होता है तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है उस मंत्र में ये बोला जाता है कि एक पुत्र तुम तो मेरी आत्मा हो अंगा दंगा संभवती हृदया आत्मा बहिपुत प्रणाम सतम कई संस्कार सम्पन्न लोगों के घर में जो बच्चा होता है उनको तो भूचंडी भी ले कई बार नहीं बच्चे की जीत पर राम लेखो राम से, राम ले कम से कम कुछ तो थोड़ा संस्कार तो नई आत्मा वही पुत्रनामा तुम अंग अंग से निकले हो हृदय से पैदा हुए हो तुम्हारा नाम तो बेटा है लेकिन मेरी आत्मा ही हो तुम तो।, तो ये श्रुति कहती है कि बेटा तो अपना आत्मा ही होता है और दुप्ति भी है दुप्ति भी है उसमें कि बेटा तो अपना आत्मा ही है क्यों तो प्रतिनिधि के रूप में जो काम बात न कर सके वो काम बेटे को करने का अधिकार होता है अंशुमान गंगा जी को नहीं ला सके तो दिलीप ने कोशिश की दिलीप गंगा जी को नहीं ला सके है ना तो फीरत ने कोशिश की तो बाप का जो बाकी काम होता है वो बेटा करता है तो वो बाप का प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि माने वैसा ही है वो जैसा बाप वैसा बेटा ये नजर होता है सा कल्यम पुत्र भारियाम चास्मी छिया भारत चक्र से न पुत्र स्वात्मता ब्रह्मा क्या प्रतिनिधि है अगर पुत्र खुश हो तो बाप बोलता मैं खुश हूँ सर्वत्र जय मन विच्छेद पुत्राभिच्छेद हर जगह तो जब जीत जाए तब खुश हो लेकिन बेटे से जब हार जाए तब ये शास्त्र में ऐसा लिखा सर्वत्र जयमन विच्छेद पुत्राभिच्छेद पराजयम तो पिता अगर खुश है खुश है खुश है तो बोले हम खुश हैं और बेटे को कोई तकलीफ है बोले क्या कहें महाराज बड़ी तकलीफ बड़ा प्रेम होता है ये है लौकिक स्थिति का अनुवाद तो लोग अपने बेटे को अपना आत्मा समझते हैं अपनी पत्नी को अपना आत्मा समझते हैं अपने पति को अपना आत्मा समझते हैं और व्यापारी लोग देखो पैसे के लिए कितना खतरा उठाते हैं दो दो चार चार लाख का धुना करा के हवाई जहाज पर चढ़ते हैं कि भाई देखो हम मर जाएंगे तो क्या हुआ हमारे बेटे को तरह मिल जाएगा हमारे रिश्तेदार को तरह मिल जाएगा हम खुद मर जाएंगे पर तो हमारे बेटे को तो मिलेगा ये दुनिया में देखने में आसान है तो पैसा मिल जाए हम मरे तो कोई बात नहीं हम एक परिवार को तो डालते हैं हम उनके पति पत्नी व्यापार के लिए जायक जब हवाई जहाज का हादसा हुआ बीच में दोनों मर गए फिर उनके समझी समझी जाने लगे तो वो भी मर गए कितना खतरा उठाते हैं पैसे के लिए सीताराम जैसे पैसे ही ईश्वर हो आत्मा हो तो आत्मता का क्रम होना चाहिए तो अपने लिए बहुत कम ले राम आप सबके लिए चाहिए लेकिन प्यार करते हैं सोयम दो प्रदीप स्वात्मता बड़े पुण्य करने से हमको तो ये पीता मिला है बड़ा पूर्ण करने से ये पत्नी मिली है बड़ा पूर्ण करने से ये पति मिला है ठीक है अपना मैं और देह में तो हल्का पड़ गया और बाहर की थी चीज में हो गया ये है लौकिक स्थिति का दुनिया की जो हालत है उसका अनुवाद किया इसका नाम अत्यारोप हुआ हो अब उसका अपवाद करना है ये बात हटानी है जो दुमाग से निकाल देने है एवं दुदति तुम देवक देवात्म हो सो देवन्नमय सोयम देवात्मा नोन दक्षिण कहते हैं देखो भाई ये शरीर जो है ये अन्न रक्त से बना हुआ है अन्न के रक्त से ये शरीर बनता है और अपना मैं तो इस शरीर में ही होता है आ, शरीर के बाहर जो होता है वो तो मेरा होता है मेरा धन मेरा बेटा मेरा पति मेरी पत्नी मैं हो सब तब उत्सव है और मैं न हो तो सब कहते वो मदीय पुत्र भारियादि भेदावभाषना पिता पुत्रे वृद्धा संघता यथा बोले भाई के ये मेरा है तो मेरा है माने मैं से जुदा है ये बात तो निकली गई मैं है ऐसा नहीं बोलते हैं बोलते हैं मेरा है तो जो मेरा हुआ वो मैं से जुदा तो वही एक मालूम पड़ता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है तो धन को मैं समझना एक जोश है जोश एक बार एक ऐसा प्रसंग आया बहुतों के ग्यारे थे वैसे महात्मा लोग आपस में जो बातचीत करते हैं ना वो कहते हैं कि देखो भाई बहुतों को अपना प्रेमिंग मत बना नहीं तो तुम मर जाओगे तब सब, सब रोएंगे तो बहुत लोगों को रुलाने रुणा, रुणा, के लिए तो तुम्हारे मरने पर कोई रोवे नहीं ऐसा अपने को रखो रुला के मरे तो क्या मरे ऐसा रखो तो अपने को कि तुम्हारे मरने पर कोई रोवे नहीं बहुत प्रमी घटना होगा ऐसा प्रसंग पड़ा एक पक्तों के प्यारे से उनका शरीर छूट गया नहीं था भी बीमार है शरीर शुख। छूटने से पहले तुम्हारी से उनके कुछ डेढ़ सौ दो सौ तरह भारत आता है बोले महाराज अब लगता है कि उनका शरीर नहीं रहेगा तो हम लोग इनकी मौत नहीं देख सकते हम पहले ही जाके सब लोग डेढ़ सौ आ हम नदी में जाके धूप मरेंगे हम पहले मरेंगे उसकी तो भाव हाँ ही तो है हम इस भाव की प्रशंसा करते हैं मैंने कहा डरे तुम लोगों को तो ये ख्याल नहीं आता यदि तो रोश में है यदि तुम लोगों के इतने लोगों के मरने की खबर उनको मिलेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी बोले हां महाराज ये तो खाले अरे भाई तो उनके रस्ते तुम लोग मत मरो इतनी बात हो गई हो फिर वो मरे हमारे सामने मरे उनके मरने के समय में वहां तो मौजूद था घंटे दो घंटे चार घंटे बाद लोग उठा के ले गए उनको नदी में डाल दिया दौड़ आए फिर मारा दूसरे को श्राद्ध भी कर लेना चाहिए दस भी कर लेना चाहिए छोटी भी कर लेना चाहिए हो गई उसके बाद उन डेढ़ सौ दो सौ आदमियों में से एक आदमी ऐसा निकला एक माता से उन्होंने कहा कि मैं तो मर जा मैं चीन का निंदा निकला तो वो रात को सभी आंख बजा के कुएं में घूम गया। अब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे कुएं में जो आ गया और उसको दोनों हाथ पर उसने उठा दिया तीन घंटे चार घंटे वो कुएं में रह जब सवेरे खोज हुई तो लोगों ने कुआ झांस के देखा किवाड़ी के तो सब बंद की बाहर बैठे गए तो कुएं स्थल में जो कुआ था उसमें से उनको निकाला गया अब मैं गया समझाने तो बुझाने मैंने कहा बेटो माता जी ऐसे नहीं मरते हैं क्योंकि जोत में मरना ठीक नहीं है तुम अपना खाना कस करो एक रोटी खा लिया करो पानी पी लिया करो जब तक भगवान रखेंगे रहना और महाराज उसका शरीर का मोटा और दमा भी था थोड़ा जो उसने खाना कम करके एक रोटी रोज खाना शुरू किया है काम किया और एक रोटी खाए थोड़े दिनों में तो वजन उसका कम हो गया और दमा होना अच्छा हो गया है? और ये दुस्करे के लिए जो तो मरने वाले होते हैं वो जहर खा सकते हैं बोला और वो छत करके पूछ सकते हैं वो फांसी लगा सकते हैं गले लेकिन उनसे कहो कि खाना पीना खो के एक आध महीने दो महीने में मरो तो उनका सारा ग्रोथ उतर जाता है असल में मैं से प्रेम ज्यादा होता है और मेरे से प्रेम कम होता है ये ही ईश्वरीय मर्यादा ईश्वरीय नियम है आ, तो सब लोग अपने मैं से ज्यादा प्रेम करते हैं दूसरे को गौण रूप से मेरा समझते हैं मैं समझते हैं और अपने को अपने शरीर को मुख्य रूप से मैं और मेरा समझते हैं ये तो कल कित है जैसे कोई अपने नौकर को कहे दे कि हमारा नौकर तो शेर है तो नौकर कोई शेर थोड़ा ही है बहादुर तो है ये मतलब होता है तो भाई पहले ये बात समझो इस देश में से तो बहुत सी चीजें निकलती हैं और अब तक किन किन लोटों को और किन्नियों को और जेवरों को मेरा नहीं माना है किन किन लोगों को मेरा नहीं माना है किन किन अवस्थाओं को मेरा नहीं माना है सब छूटते गए और ये जो मैं है बनिदा तथा खुद समस्या सैकड़ों ने हमको भोग भोग के छोड़ दिया सैकड़ों से प्रीति जोड़-जोड़ कर सबसे छोड़ दी ये मैं नहीं छूटता है सबसे ज्यादा नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा सबसे ज्यादा अपना ये मैं होता है बाहर के लोग तो थोड़ी देर के लिए वैसे लगते हैं इसलिए मैं बाहर की ओर नहीं है मैं भीतर की ओर है भाई हमारे तो बार बार मोह हो जाता है साथ, देखा समाता देखे और एक सर्जन से उनका बेटा बहुत खराब था उसको था बदमाश था तो उन्होंने अखबार में फसवा दिया अब उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है लेन देन नहीं है करण नहीं है अदालत में दरखास्त दे हमसे भी कहा छोड़ छोड़ दिया दिया बिल्कुल बहुत बहुत दिनों के बाद हमारे पास में रोते हुए आए क्या बात भी महाराज हमारा बेटा यहाँ वही बेटा कहीं किसी के कि पेट में कमरे में कार्पीशन होता है ना उसको कार्पीशन अपने लिए लेकर उसमें रह रहा था तो दूसरी ओर रहने वाला जब कहीं चला गया तो पार्टीशन पार करके गया और उसका सब कुछ उठा के लेके दे बेचाया अब वो पकड़ के जेब में।, में गया है आप ऐसी कृपा करो हो जाए। मैंने कहा भाई तुमने तो अपराध में कटवा दिया अदालत में दरखास्त दिया मेरा नहीं है हैं? बोले मैं तो, तो महाराज अपने खून का ही देखो ये अपने खून कर तो आप बर्खास्त ये भ्रांति बड़ी भारी होती है वो आ, एक माई के घर में मैं ठहरा हुआ था दूसरे शहर के घर तो सवेरे बड़ी भारी भगत महात्मा माता जी थे तो सवेरे आई प्रणाम करने तो मैंने पूछा डॉक्ट बच्चे सब ठीक है अरे महाराज याद मत दिलाओ मैं सात को तोड़ चुकी तो हूँ अब तो मैं भगवान की याद में लगी हूँ और कुछ भगवान के सिवाए और हमको कुछ नहीं चाहिए याद मत मतदेदार मैंने कहा अच्छी बात है मैं उन्हीं के घर में ठहरा हुआ अब रात पूर्ण रात बारह बजे आज हमारी उन्होंने माता जी ने स्वामी जी स्वामी जी महाराज जी महाराज जी अच्छा बात है बोले वो, वो हमारा जो लाला है ना उसके सिर में बड़ा भारी दर्द है वो करा रहा है चिल्ला रहा है और ऐसी कृपा करो की ठीक अब हमको तो विकतक विकतक पहुंची तो आवेगी सवेरे तो कह देंगे यहाँ मतदेदार तो फिर मैं अपनी नींद छोड़ के महाराज अपने कमरे में से गया बेटे के कमरे में उनके सिर हाने बैठा उसके दिन के चेर ऐसी हाथ घुमाने लगा जब तक उनको नींद नहीं आ गई तब तो तक हम राज को तो जांच देगा तो ये जो स्वीकार का संबंध है ये ऊपर ऊपर से चाहे जितना कह दो हम कुछ नहीं मानते हैं ये तो भीतर घर बना के बैठा है बिना विवेक के, बिना विचार किए बिना विवेक किए बिना अखंडता का अभ्यास किए ये प्रार्थना कचने वाली नहीं है इसलिए विचार करो हो कि देह के संबंधी हो ये उपनिषद जो है ये जो लौकिक रूप से भ्रम हो गया है कि बाहर की चीजें हमारी अपनी है उनको मिटाने के लिए देह की ओर मोड़ता है इसके बाद प्राण है फिर मन है फिर विज्ञान है फिर आनंद है और अज्ञान है सिर्फ अपना आत्मा है केवल जदानी जमा करें काम नहीं बनता है इसके लिए बड़ा दृढ़ विवेक करना पड़ता है वेदांत की किताब याद कर ली और बोले कि हम मेरा किसी को नहीं बांधते हैं तो जब एक कांटा डरता है संभावस